भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार ब्रह्म के और और ये दो रूप हैं यह स्थिर तथा यत सत तथा अस्थिर है इसे ही परमात्मा भी कहते हैं यही परमात्मा अविद्या के कारण बंधन में पड़कर जीवात्मा कहलाता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख के भोग के लिए इस संसार में आता है और जन्म मरण से युक्त रहता है संसार में आने के समय अपने भोग के अनुकूल सर्वांग पूपूर्ण स्थूल शरीर को धारण करता है अपने भोग के अनुकूल रहन सहन खाद्य और पेय आदि सभी आवश्यक सामग्री से युक्त होकर ही आता है यह इस लोक और परलोक में घूमता है और स्वप्नावस्था में दोनों लोगों का एक साथ ज्ञान प्राप्त करता है स्वप्न में भी इसे सुख और दुख का अनुभव होता है स्वप्न में यह स्वप्न के विषयों को देखने के योग्य एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है जो इसके स्थूल शरीर से भिन्न है उपनिषद का कहना है कि यह जीव अपने भोग के लिए स्वप्न में स्वयं नवीन नवीन विषयों की सृष्टि कर लेता है परंतु वस्तुतः स्वप्न की भी सृष्टि ब्रह्म की ही है जीवात्मा और ब्रह्म तो एक ही है जिस प्रकार स्थूल शरीर के अंगों की शक्ति से छीन होने पर जागृत अवस्था से स्वपनावस्था में जीव प्रवेश करता है और उसी प्रकार अपने जर्जर स्थूल शरीर को छोड़कर अविद्या के प्रभाव से वह दूसरा नूतन शरीर धारण करता है इसी शरीर के छोड़ने को मरण कहते हैं जीव के मरण के समय की अवस्था का वर्णन करते हुए उपनिषद कहती है कि जीव दुर्बल और संज्ञारहित हो जाता है और हृदय में अवस्थित होता है सबसे पहले उसका रूप का ज्ञान नष्ट हो जाता है अन्य इंद्रियों के साथ साथ अंतकरण भी शिथिल हो जाता है अतः तब हृदय के ऊपर का भाग प्रकाशित हो उठता है उसी प्रकाश के सहारे जीव अपने कर्म के प्रभाव के अनुसार शरीर के भिन्न भिन्न भिन छिद्रों से बाहर निकल पड़ता है उसके साथ साथ उसकी जीवनी शक्ति भी रहती है उस समय भी जीव में वासना स्पष्ट रूप से भाषित होती है इसी वासना के प्रभाव से जीव के भावी दूसरे जन्म के स्वरूप का निर्णय होता है इस समय जीव ने जैसा अपने जीवन में कर्म किया है उसी के अनुसार उसका भविष्य जीवन भी होगा अतः इस स्वरूप को अच्छा बनाने के लिए जीवित अवस्था में उसे शुभ कर्म करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए एवं उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इस प्रकार अच्छे कर्म करने से मरने पर जीव अच्छे स्वरूप को अच्छे देश को तथा अच्छे शरीर को प्राप्त करता है इसी से यह स्पष्ट है कि जीव इस लोक से परलोक जाता है और अपने कर्म के अनुसार सर्वत्र भोग करता है तपस्या के कारण पुण्य के उदय होने से तत्वज्ञान की प्राप्ति जीवित अवस्था में ही यदि किसी जीव को हो जाए तो उसके ज्ञान के प्रभाव से उसकी वासना नष्ट हो जाती है क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है एवं संचित कर्म भी शक्तिहीन हो जाता है यह जीवन मुक्ति की अवस्था है इस अवस्था में प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीव का स्थूल शरीर स्थिर रहता है और पश्चात प्रारब्ध का नाश हो जाने पर शरीर का पतन हो जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करता है उसके बाद चरम पद की प्राप्ति होती है सृष्टि की प्रक्रिया भी उपनिषद में वर्णित है उसके अनुसार सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था केवल मृत्यु थी बाद को मन जल तेजस पृथ्वी और अंत में प्रजापति की सृष्टि हुई इसके पश्चात सुर और असुर हुए एक दूसरे स्थान में यह भी कहा गया है कि सबसे प्रथम पुरुष का और बाद को स्त्री का स्वरूप उत्पन्न हुआ और इन दोनों से विश्व की सृष्टि हुई इसी बात को द्यावा पृथ्वी जनयन देव एक इस मंत्र में कहा गया है आकाश से सृष्टि होती है और उसी में जगत का लय भी होता है इस प्रकार अनेक रूपों में सृष्टि का वर्णन है सभी के अध्ययन से यही मालूम होता है कि सबसे पहले एक अव्यक्त रूप था रूप था और उसी से व्यक्त रूप में जगत की सृष्टि हुई है यह अव्यक्त रूप ही तो पर ब्रह्म है और समस्त जगत इसी से उत्पन्न होता है एवं अंत में इसी में लय को प्राप्त करता है यही उपनिषद में कहा गया है तो भूतानि जायन्ते येन जातानि ये न जाता जीवंती यसंति अतीव ब्रह्म ही जगत का निमित्त तथा उपादान दोनों कारण है